क्योंकि प्रशंसा वाले तो प्रशंसा करते ही रहेंगे अच्छा अद्भुत आश्चर्य दशरथ जी ने दर्पण देखा तो पता लगा कि उनका मुकुट टेढ़ा हो गया मुकुट राज्य मुकुट टेढ़ा हो गया लगभग गिरने की स्थिति में है अच्छा अब आप देखो मुकुट गिरने की स्थिति में है और प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करते जा रहे हैं प्रशंसा करने वालों का तो काम है प्रशंसा करना विचार करने की उन्हें क्या आवश्यकता मुकुट टेढ़ा हो चाहे सीधा ये तो मुकुट जब तक गिर ही नहीं जाएगा तब तक प्रशंसा ही करते रहेंगे जब तक मुकुट गिर नहीं जाएगा तब तक प्रशंसा करेंगे फिर जिसके सिर पे मुकुट आएगा उसकी प्रशंसा करेंगे इसमें तो स्वयं ही विचार करना होता है और दशरथ जी ने देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया है अच्छा जब मुकुट तनिक टेढ़ा हुआ तो श्रवण समीप भय सि महाराज श्री दशरथ ने अपने श्रवणों के पास में श्वेत केश देखे सफेदी दिखी दशरथ जी को लगा कि ये बाल उपदेश दे रहे हैं इसका आशय यह है कि जिन्हें उपदेश लेना होता है वे बाल से भी ले लेते हैं बाल से भी ले लेते हैं और जिन्हें नहीं लेना हो वो वृद्ध से भी कुछ नहीं सीख पाते हैं जय हो एक महात्मा एक गांव से निकले तो ऐसी भ्रमण करते जा रहे थे परिचित लोग रहते थे उस गांव में तो गांव का एक वृद्ध व्यक्ति अपने पौत्र को गोद में लेकर दुलार कर रहा था और पौत्र बीच बीच में कहता बाबा बाबा तब तक वो संत जी निकले तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज प्रणाम बड़े भाग्य आपके दर्शन हुए हमें भी कुछ उपदेश करो जीवन का कल्याण हो महात्मा बोले उपदेश तो ये तुम्हारा पौत्र ही दे रहा है पौत्र क्या कह रहा महाराज ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता कहा बस वो जितना बोल पाता है उतना तो ही काफी है बाबा कह रहा है बाबा बाबा महात्मा बोले इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ नाती कहन लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ महात्मा जी ने सोचा कि मैंने ऐसी अचूक बात कही है इस पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा पर वह आदमी भी कम विचित्र नहीं था वह कहने लगा कि महाराज हम तो रोज सोचते हैं कि बाबा हो जाए जब जब ये पौत्र गोद में आता कहता बाबा बाबा तो लगता है कि बाबा हो ही जाएं फिर होते क्यों नहीं हो कहा कि महाराज दूसरी कठिनाई है जब जब हम बाबा होने की बात सोचते हैं पौत्र की तोतली बोली से प्रभावित होकर तभी बेटी का बेटा गोद में आ जाता है वो कहता नाना नाना अब जिन्हें उपदेश ग्रहण करना ही नहीं है पर महाराज दशरथ बाल से भी उपदेश ले लेते हैं श्रवण समी भय सित के सा श्रवण समी हे सुरणी सवी सविप श्रवण शरी पर शरण शरी जरठ बन अस उपदेस अस उपदेशा खबर जिद समीव प्रवन समीव प्रवन समीव प्रवन समीव। कानों के पास सफेद बाल हो गए यह कब दिखाई पड़ा जब दर्पण देखा और दर्पण का अर्थ विचार जब हम विचार करते हैं तो शरीर की नस्वरता दिखाई देती है ये सफेद बाल कान के पास ही सबसे पहले क्यों आए दशरथ जी को लगा कि ये बाल कुछ बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं इन श्वेत केशों के माध्यम से वृद्धावस्था ही उपदेश दे रही है यह बाल यह बोल रहे हैं कि दशरथ जी हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे तुम वृद्ध हो गए हो हम अभी भी बाल हैं तुम वृद्ध हो गए हो हम अभी भी बाल हैं लेकिन एक अंतर तो है क्या तब हम काले थे अब हम सफेद हो गए हैं हमने तो अपना रंग बदल दिया है पर दशरथ तुम अपना रंग कब बदलोगे हम जैसे थे वैसे नहीं रहे और तुम जैसे थे वैसे ही हो अब तक नहीं बदले क्या बात रंग बदलते अच्छा तो हम लोगों की कालिमा क्या है बालों की कालिमा तो ठीक है पर हम लोगों के अजय आपने कभी सुना होगा काला धन काला बाजार मैं पहले समझता नहीं था तो मैंने एक सज्जन से पूछा इसका क्या अर्थ तो उन्होंने कहा कि काला धन का अर्थ है जिसका हम हिसाब ना दे सकें चीज दूसरे की कब्जा अपना अच्छा अब आप अन्यथा अर्थ ना लेना पर इसी सूत्र को जीवन की ओर मोड़ें। हम मंदिर में क्या कहते हैं तन, मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ठीक है तो क्या कहते हैं तन मन धन सब तेरा भगवान तन मन धन सब आपका है और ये तो मैंने नाम लिए जो कुछ है सब कुछ है तेरा और तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा अच्छा कहते हैं पर आप देखना अच्छे भले साधकों की बात में कह रहा हूं मंदिर में तो हम कहते हैं तनमन धन सब तेरा और वही साधक मंदिर में परमात्मा से कहते हैं तनमन धन सब तेरा और लौटकर किसी संत महात्मा के पास आते हैं उससे कहते हैं महाराज को उपाय बताओ किस बात का उपाय मेरा मन नहीं लगता है तो भगवान भी हंसते हैं कि अभी हमसे तो कह रहा था कि मन तेरा और बाहर निकलते ही कह रहा कि मेरा मन नहीं लगता <laughs> इसका अर्थ है कि हम कहते तो परमात्मा का है पर मानते तो अपना है और जिस दिन ये कहना मानना बन जाएगा उसी दिन जीवन धन्य हो जाएगा कहते हैं मानते नहीं एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के संत थे वो कहते थे कि इस आदमी का तो बस नहीं नहीं तो ये यही कहे तन मन धन सब मेरा प्रभु सब कुछ है मेरा और आज के आदमी की नियत तो इतनी खराब कि प्रभु पड़ोसी का भी मेरा और इसका बस चले तो भगवान से भी कहे कि मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा बस यही कालिमा है चीज दूसरे की मानना अपना मैं कहता हूं तनमन धन की कौन कहे ये श्वास जो शरीर में चल रही है ये भी हमारी नहीं है हमारे लिए है एक सज्जन बोले कि नहीं ये तो हमारी है स्वा... और कहते भी हैं जब तक हमारी श्वास चल रही है हमारी है अच्छा आप विचार करना अगर ये श्वास हमारी है तो कभी प्रयास करके देखो कि आज नहीं लेंगे हम स्वास हमारी स्वास हम न लें इतवार को सबकी छुट्टी होती है तो स्वास को भी जरा आराम कराएंगे पर आपको लेनी पड़ती है इससे सिद्ध होता है कि आपकी नहीं है यह प्राण भी प्रभु का ही ये तन मन जीवन सब कुछ उसी का है बस ये है, हम स्वीकार लें। भगवान कहते हैं हमें देने की आवश्यकता नहीं है हमने जो तुम्हें दिया है वो तुम्हारे लिए है तो तुम अपने लिए तो मानो पर अपना मत मानो अपना मानना कालिमा है और जो मिला है उसे भगवान का कृपा प्रसाद मान लेना यही जीवन की पवित्रता है मालिक उन्हें बना देना इसलिए दशरथ जी ने कहा मन ही मन कि मेरे जीवन की कालीमा इसी तरह मिटेगी अयोध्या तो रहे पद तो रहे पर जिस पद पर मैं बैठा हूं मैं राजा के पद पर बैठा हूं पर आरंभ तो करूं युवराज के पद पर श्री राम को बिठाऊं और कितना सुंदर संकेत है कि हमारे आपके जीवन में सभी कुछ रहे किंतु एक बात का ध्यान भी रहे क्या सब कुछ रहे पर मालिक की जगह अभिमान को नहीं भगवान को बिठाए यही जीवन की धवलता है और दशरथ जी भी राम जी को बिठाना चाहते हैं जो राम कह दे राम कह दे पर जो बे जुबरा जे युव आ के मन में ऐसा तो संकल्प कि मैं अपने रहते रहते युवराज पद पर राम जी को बिठा दूं। बस यही है हम लोग भी यही सोचें कि इस जीवन के रहते रहते जीवन में जो मिला है उसके स्वामी के पद पर भगवान को बिठा दें। बस यही जीवन की सार्थकता है और यह सोचकर वे गुरुदेव के पास आए गुरुदेव मेरे मन में यह भावना है कि अब राम जी को सब सौंप दिया जाए जीवन का मैंने सौंप दिया सब भाग तुम्हारे हाथों में अब राम जी को सब सौंप दिया जाए अगर आपका आदेश हो और आशीर्वाद हो श्री वशिष्ठ जी ने कहा राजन विलंब मत करो बड़ा सुंदर विचार है बहुत सुंदर विचार है विलंब मत करो वेग विलंब न करिए नृप तो महाराज इस मंगलमय कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त विचार कर बताइए शुभ मुहूर्त वशिष्ठ जी ने कहा कि मुहूर्त विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्यों केवल विचार ही करना है क्या शुभ मुहूर्त तो है ही यह शुभ समय है कैसे जाना जाए का जब अपने मन में भगवान को अपने जीवन का भार सौंपने का भाव आए समझ लो यह शुभ समय है क्योंकि ऐसे विचार किसी पवित्र समय में ही मन में उदित होते हैं इसलिए हा एक काम अवश्य करें बेगी विलंब न, न साजिए नबुई समान सुद सुमंगल हो ही तब राम हो ही जुभरा विलंब मत करो क्योंकि ऐसे शुभ संकल्प मन में ज्यादा देर नहीं टिकते तैयारी करो आन हो आन हो सकल So Tirath Pani, Aaloo Sajal, Sutte Jatt Pani, Tirath Pani, Tirath Pani, Tirath Pani, Tirath Pani. Teerath pani. आल सकल सुते रथ पारकल सुते रथ पा महाराज श्री दशरथ जी ने आदेश दिया यह व्यवस्था करो यह व्यवस्था करो प्रजाजनों से सम्मति ली जो पांचों ही मत ला गए नी का देव हरष ही राम ही टीका मेरे पुत्र हैं श्री राम मैं उन्हें युवराज पर युवराज पद पर बिठाने का निर्णय लूं पर सम्मति आप सबकी होनी चाहिए यदि आपकी स्वीकृति होगी तो ही श्री राम युवराज पद पर बैठे सभी ने कहा जियउ जगतपति बरस करोरी जग भल काज विचारा बेग ही नाथ न ना लाइए बारह अच्छा गुरुजी ने भी कहा बेग विलंब न करिए न और प्रजाजनों ने भी कहा बेग ही नाथ न ना लाईयारा तैयारी हो गई समय इतना अल्प था कि भरत जी को बुलाया नहीं जा सकता था पर सब मन से सोच रहे थे कि भरत जी आ जाएं भरत आगमन सकल मनाव ही अच्छा जब सब कार्य व्यवस्थित रूप से हो रहे थे विधान पूर्वक हो रहे थे तो यह व्यवधान क्यों पड़ा इस पर भी तो विचार करें व्यवधान पड़ा देखो विधान बिगड़ता है तो व्यवधान पड़ जाता है एक तो यह हुआ कि दशरथ जी ने प्रजाजनों से स्वीकृति सम्मति लेने के बाद जब पूरे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण हुआ तो बाजी भजवाए सीधा ऐसी संकेत कर दे सुनत राम अभिषेक सुहावाज अवध बधा बाजे बजने लगे बधैया बाजे आँग में बधैया बाजे आँग में बधैया बजे आँग ने बध Ganesh, baday, baday, aavaje, baday, aavaje, baday, a, baday, a. jay ho badhai aaje aage le jay badhai aage le धे बधैया बाज गहा गए अवध बधावा अच्छा जन्म के समय बधैया बजे समझ में आती कि जन्म हो गया अब बधैया बज रहे पर यहां कठिनाई यह है कि रामजी अभी युवराज पद पर बैठे नहीं हैं और पहले बाज गा गए अवध बधावा गुरुदेव के कानों में झनक भनक पड़ी गुरुजी ने कहा ये बाजी किसने बजवाए ये बाजे किसने बजवाए कहा वो तो खुशी में बजा दीजिए खुशी में वशिष्ट जी ने कहा कि राम जी युवराज पद पर बैठ जाते उनका अभिषेक हो जाता तब बाजे बजते तो ठीक था पहले ही बाजे बज गए तो बाजे बज गए अब यह भी कितना सुंदर संकेत है कि कार्य पूरा हो जाए फिर बाजे बजे अब कार्य पूरा हो ही नहीं तो पहले ही बाजे बज जाए वशिष्ठ जी ने कहा कि बाजे बज गए तो बाजे बज गए गुरु जी ने कहा हमने तो नहीं कहा था कि बाजे बजवा किसी ने कहा कि मन से बजा दिए गए वशिष्ठ जी ने कहा कि बस यही बात तो है क्या राम गुरुमुखी ढंग से आता है मनमुखी ढंग से नहीं आता अच्छा बाजे बजने से गड़बड़ी क्या हुई जितने विघ्न संतोषी देवमंडल सदस्य उनको अच्छा नहीं लग रहा है सुरन सुहाए सुरन सुहाए सोरन अवध बधावा I don't know. बधावा सुरन गुहा सुहाय बधावा देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा ये बाजे बज रहे मंगल गीत गाए जा रहे हैं किसी ने कहा यह तो सबके लिए अच्छा हो रहा है फिर इन्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा श्री तुलसीदास जी ने कहा उजेली रात चंद्र प्रकाश के कारण दीप्तमान होती है सभी को अच्छी लगती है पर चोरों को अच्छी नहीं लगती उन्हें तो अंधेरा ही रहे तो अच्छा है उजेला ना हो तो एक तो यह बात हुई और मानो संदेश मिला कि जब कार्य पूरा हो जाए तब बाजी बजाओ प्रचार करो और कार्य जब तक पूरा न हो तब तक मन में रखो कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रचार और श्री राम जी ने इस नियम का पालन यहाँ नहीं आगे किया कब जब बाली का वध हो गया तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण सुग्रीव को राजा के पद पर बिठाओ। <coughs> राज देव सुग्री जाई राज देव सुग्री जा राज दे। देव सोभी वही जाई राज Oh. Uh -huh. आज राम जी ने कहा कि सुग्रीव को राजा बना दो लक्ष्मण राज्य तिलक करो सुग्रीव को राजा बना दो पर कहा तो इतना ही पर समझाया राम कहा अनुजयी समझाई प्रश्न यह है कि समझाया क्या यह अभी पता नहीं लगा बाद में पता लगा राम जी ने कहा बस लक्ष्मण तुम समझ लो कहना सुनना किसी से नहीं है हमने जो तुम्हें समझाया वह याद रखना और कहा इतना ही अब श्री तुलसीदास जी से पूछा कि क्या समझाया तुलसीदास जी बोले हम समझे तब तो बतावे अब ये रहस्य बना रहा समझाया क्या पर श्री राम नीति प्रीति परमारथ स्वारथ न राम परम नीतिज्ञ हैं श्री राघवेंद्र ने भेज दिया लक्ष्मण जाओ और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण तुरंत बुलाए तुरंत देर नहीं पूर्जन विप्र समान ब्राह्मणों को परिजनों को सबको आदरपूर्वक आमंत्रित किया राज दीन सुग्रीव कहा सुग्रीव जी को राजा बनाया अब आप देखो तिलक कर दिया राजा का आधे से अधिक दोहा हो गया पर अभी यह समझ में नहीं आया कि श्री राम जी ने समझाया क्या था सबने जय जयकार की सुग्रीव राज्य पद पर बैठे तिलक हो गया हो गया हो गया हो गया श्री लक्ष्मण जी ने कहा कार्य रह गया है। क्या पास खड़े अंगद जी को बुलाया अंगद अंगद तक को यह समझ में नहीं था कि हमारे साथ ऐसी अनुकूलता का व्यवहार होगा अंगद क्यों बुलाया जा रहा सबने कहा राज्य का अभिषेक तो हो गया अभी युवराज का अभिषेक होना है राजदीन सुग्रीव कहा अंगद कहाँ युवराज अंगद जी को युवराज बनाना यह समझाया था पर कहा नहीं था कहा इतना ही था कि सुग्रीव को राजा बना दो बाद में श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि प्रभु आपने इसको गोपनीय क्यों रखा राम जी ने कहा इसलिए मैं सोच रहा था कि जो मेरे साथ दुर्घटना हुई वह अंगद के साथ न हो मुझे भी तो युवराज बनाया जा रहा था पर पहले ही बाजे बजा दिए गए पहले ही उसका प्रचार हो गया तो मैं बन ही नहीं पाया तो अगर अंगद जी युवराज पद पर बिठाए जाएंगे इसका हल्ला मच जाता तो पता नहीं कौन सा विघ्न उपस्थित हो जाता इसलिए अच्छे कार्य जब पूरे हो जाएं तभी उनका प्रचार करना चाहिए एक तो यह है बात दूसरी यह है पार्वती माता ने शंकर भगवान से पूछा राजदूषण काी दूषण का राज तजा राज ज तय राजया सोदूसन का राज तजा तज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 राज्य का त्याग क्यों किया भगवान ने दोष क्या गया था अगर इस दोष की दृष्टि से विचार करें तो दशरथ जी के कारण यदि राम जी वन को गए हैं तो भरत जी के कारण सिंहासनासीन हुए हैं तो इसका अर्थ है कि दशरथ जी में जो दोष आ गया हो वह भरत जी में नहीं होगा तो भरत जी की जो महिमा गाई गई तो कहा गया गुरु अवमान दोष नहीं दूसा। गुरुदेव के अपमान का दोष इसका अर्थ है कि जो गुरुजनों का सम्मान करते हैं उनके जीवन में भगवान का पदार्पण होता है और जहां गुरुदेव का अपमान होता है वहां भगवान उस स्थान को त्याग देते हैं अच्छा अपमान क्या हुआ तब नरना विष्ठ बोला तब नर नशिष्ठ नाय बुलाए श्रेष्ठ बोला दशरथ जी को राम जी मिले कैसे जब दशरथ जी गुरु जी के यहां गए गुरु गृह गए तुरत मही पाला गुरुदेव के दर पर गए दशरथ जी तो राम जी उनके घर में आ गए इसका अर्थ है कि जो गुरुदेव के दर पर जाते हैं भगवान उनके घर पर आते हैं लेकिन आज दशरथ जी नहीं गए गुरु जी के पास गुरु जी को बुलाया अच्छा चलो कठिनाई हो मजबूरी हो तो यह कहा जा सकता है कि गुरुदेव से प्रार्थना करना कि मैं नहीं आ पा रहा हूं वे ही कृपा करके पधारें पर यहां गुरु संबोधन भी नहीं है वनर नाह वशिष्ठ बुलाए वशिष्ठ जी को बुलाया अब गुरुदेव नहीं दिख रहे वशिष्ठ दिख रहे और किसने बुलाया नरनाह अब यह व्यंग देखो नर कहते हैं मनुष्य को और स्वामी मनुष्यों का राजा राजा साहब बुला रहे हैं अच्छा राजा साहब किसे बुला रहे है? गुरु जी को बुलाते तो शिष्य बुलाता पर राजा साहब बुला रहे हैं इसलिए गुरुजी को नहीं वशिष्ठ को ये गुरुदेव का अपमान हो गया तब नर नाब बुलाए तब नर नर नर नश्रेष बुलाए तब नर हा बुलाए तब नर ला रामधाम सीख दें पठाए पठा पठाए पठा tam tam narah tam naralah tam narah avasisht bolah tam naranah kadayah tam naranah avasisht pasisht vanchah तब नरनाह वशि वशिष्ठ जी को बुलाए सेवकाया राजा साहब बुला रहे हैं गुरुजी ने सोचा कि अब तक तो राजा साहब आते थे आज राजा साहब बुला रहे हैं गुरुदेव भगवान की जय पूज्य स्वामी जी महाराज की सब संतन की जय सब भक्तन की गुरुदेव से सेवक ने कहा कि राजा साहब बुला रहे हैं तो गुरुजी को आश्चर्य हुआ कि अब तक तो राजा साहब आते थे आज राजा साहब बुला रहे हैं तो गुरुजी से किसी ने कहा कि आप मत जाओ आप गुरु हो अपनी गरिमा में रहो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं अपनी दृष्टि में गुरु नहीं हूं उसकी दृष्टि में गुरु हूं मेरा तो कोई संकल्प ही नहीं है सर्वारंभ परित्यागी मेरा कोई संकल्प नहीं श्री आवामी रामतीर्थ जी का वचन है मैं ना बंदा था ना खुदा था मुझे मालूम ना था दोनों इल्लत से जुदा था मुझे मालूम ना था मेरा कोई संकल्प नहीं मैं सब संकल्पों का साक्षी हूं तो गुरु कैसे हो का शिष्य के संकल्प से गुरु हूं शिष्य की दृष्टि में गुरु हूं तो फिर उसने तो आपको गुरु नहीं समझा लघु समझा इसीलिए तो बुला रहा है तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अब उसका संकल्प है वो गुरु समझे तो मैं गुरु हूं वो लघु समझे तो मैं लघु हूं पर मैं अपने स्वरूप में न गुरु हूँ ना लघु हूं वो गुरु समझेगा तो कल्याण उसका और लघु समझेगा तो पतन उसका गुरुजी चले गए तब तब नर नुलाए न रामधाम सिख देन पठ तब नरनाह बसे बोला भूल तब नर बसे है गुरुदेव आ गए पर महाराज दशरथ ने यह भी नहीं किया कि गुरुदेव क्षमा करें मैं किसी कठिनाई में था आपके चरणों तक उपस्थित नहीं हो सका आपको ही कष्ट करना पड़ा भी पर इस तरह के अभिवादन अभिनंदन का भी प्रसंग वहां नहीं तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए और जब गुरुदेव आए तो तुरंत बोले रामधाम सिख दैन पठाए गुरुजी अब आपको इसलिए बुलाए कि आप चले जाओ कहाँ राम जी के भवन में चले जाओ उनको कुछ उपदेश करो उन्हीं को युवराज पद पर बैठना है आप वहां चले जाओ राम धाम पठाए होना तो यह चाहिए था कि राम जी से कहा जाता कि गुरु जी के भवन में जाओ गुरु जी के आश्रम पर जाओ प्रणाम करके आशीर्वाद लो और उपदेश लेकर आओ पर यहां अटपटा ढंग रामधाम सुखदेव ने पठाए <coughs> गुरु जी चले गए श्री राम जी ने सुधार किया जब सुना कि गुरुदेव आ रहे हैं आहा, श्री राघवेंद्र श्री सीता जी के संग भवन से बाहर आकर द्वार पर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो गए गुरुदेव के चरणों में रामजी ने सिर रखकर प्रणाम किया और बात क्या कही आज मैं बड़ा प्रसन्न हू सेवक सदन स्वामी आगमन सेवक सदन स्वाम से सदन स्वामी आगम सदन मंगल O, Amangal, Damanu, Ah. पधारे हैं तो सेवक के भवन में स्वामी के श्री चरण आए यह घड़ी तो मंगल का मूल है कल्याण का मूल है और अमंगल का हरण करने वाली दमन करने वाली है यह घटना किंतु गुरुदेव यह उचित नहीं हुआ गुरुजी ने मुस्कुराकर देखा राघवेंद्र उचित क्या होता राम जी ने कहा गुरुदेव उचित तो यह होता मुझे वहां बुलाया गया होता पिताजी मुझे आपके पास भेजते तदपि उचित जन बोल सप्रीति सिख नाथ कही अस नीति मुझे बुलाया होता प्यासा